श्वास पथ के जितने साधक हैं भगवत अनुरागी अथवा ऐसे कहूँ कि भगवत अनुराग के अविलाशी जितने साधक हैं सबके लिए प्रेमी होने की बड़ी जोरदार कसौती है संसार से जरा भी संबंध अब मेरा नहीं रहा इसका अर्थ यह है कि संसार बुरा लगता है कि संसार की निंदा करते हैं कि उसको क्षति पहुंचाते हैं वो सब नहीं है आप सभी भाई बहनों ने जो गोपी चरित्र में रुचि रखते हैं सुना होगा ऐसा ही सुना होगा कि वे तो दिन रात अपने घरबारी काम में व्यस्त रहती थीं, तो बाल बच्चों का पालन भी हो रहा है गऊ भी संभाली जा रही है दूध दही भी संभाला जा रहा है घर का सब काम किया जा रहा है उन्होंने यह सब छोड़ा नहीं था और इनको बुरा नहीं समझा था लेकिन हर काम करते समय हर वस्तु पर दृष्टि जाती तो उनके दिल में यही बात होती कि ये तो उसका है ये तो कन्हैया का है ये तो उन्हीं के लिए है तो उन्हीं का है उन्हीं के लिए है उन्हीं की प्रसन्नता के लिए है उन्हीं की सेवा के लिए है ऐसा भी मानती और वहाँ पहुंचने पर जब उन्होंने कहा कि चली जाओ तो कहती हैं कि जहाँ भेज रहे हो वहाँ से तो मेरा देश मात्र भी संबंध नहीं रहा कभी, कभी विश्वास पथ के साधकों में इस कारण से भी तकलीफ हो जाती है कि परमात्मा से आत्मीय संबंध स्वीकार करना यह तो वैष्णव मत की दीक्षा है ही वैष्णवता इसी को कहते है जो परमात्मा को अपना आत्मीय माने इसके साथ फिर अन्य संबंध भी जीवन में रखते हैं कि भूल हो जाती है परमात्मा से अपना नित्य संबंध है जातीय संबंध है आत्मीय संबंध है सब का संबंध उन्हीं से है थोड़ा सा और सजगता अपने में हम लोगों को रखनी पड़ेगी किस बात के लिए कि जैसे मीरा जी ने कहा मेरो गुरधर तो गोपाल दूसरो नको ये आधा हिस्सा जो बाद वाला है इसको मैं अधिक महत्व देती हूँ मेरो तो गुरुर गोपाल दूसरो नको दूसरा कोई मेरा नहीं है ये बात बहुत जरूरी है उनके अतिरिक्त किसी और से संबंध अगर है तो फिर वो देखा हुआ जो और, और दिखता है उसके संबंध के आधार पर भीतर की जड़ता जाती नहीं है और जड़ता मिटती नहीं है तो वो बिना देखा बिना जाना हुआ उतना अपना नहीं लगता जितना ये हार मास के पुतले संसार में फिरते हुए अपने लगते हैं एक कमी रह जाती है आप सोचिएगा जितने भाई बहन विश्वास पथ के साधक बैठे हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से कह रही हूँ और विचार पथ के साधकों के लिए भी ऐसी ही बात है अपने में अपना जो है उससे अभिनन्न होने का आनंद उससे अभिन्न होने पर जो कुछ होता है उसमें कमी इसीलिए रह जाती है कि उस अलौकिक अविनाशी आनंदमय स्वरूप को भी हमने पसंद किया और इस बनने बदलने वाले मिलने छुड़ने वाले संसार से भी संबंध रखा दोनों तरफ संबंध रखते हैं दोनों का प्रभाव जीवन पर होता रहता है द्वंद बना रहता है साधक कभी कभी शांति काल में उत्साहित हो जाता है और कभी कभी संसार के चिंतन काल में घबरा जाता है दोनों बातें चलती रहती हैं, तो जो विश्वास पथ के साधक हैं, उनके लिए भी स्वामी जी महाराज ने बहुत जरूरी बात बताई और कहा कि देखो अगर विचार से तुम काम नहीं लोगे अनित्य संबंध को अस्वीकार करने की भूमिका तैयार नहीं होगी तो परमात्मा के साथ उस अलख अगोचर अनजाना अपरिचित के साथ आत्मीयता मानना सजीव नहीं होगी सजीव होने का अर्थ क्या है सजीव होने का अर्थ यह है कि जब परमात्मा का संबंध जीवन में सजीव हो जाता है तो याद करने के लिए प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता सब समय उनकी याद बनी रहती है आत्मीयता सजीव नहीं हुई इसका ये रूप दिखाई देता है कि हमको अपने परम प्रेमास्पद प्रभु की याद करने के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ता है और उसका आरंभ हो होता है तथा अंत भी होता है मानी हुई आत्मीयता सजीव हो गई इसकी पहचान यह है कि याद करना नहीं पड़ता निरंतर उनकी याद आती रहती है उठते बैठते चलते फिरते काम करते समय सब समय उनकी याद आती रहती है तो याद आने लग जाए इसमें बड़ा रहस्य है याद को हम लोग बहुत मामूली ढंग से लेते हैं। स्वामी जी महाराज के पास बैठकर अच्छे सजीव ईश्वर विश्वास की चर्चा में विश्लेषण में लिखने में सुनने में पढ़ने में पूछने में पाया में। वो क्या पाया कि उस का जागरूक होना साधकों की ओर से सब प्रकार की चेष्टा की परी है सब कुछ किया हुआ आपका सफल हो गया ऐसा माना जाएगा जबकि उन जब की आत्मीयता वो मेरे अपने हैं उनके अपने पंक्ति याद अपने में आ जाए इस दिशा में ऐसा मैंने पाया कि आप सामान्यतः साधक समाज की मनोवृत्ति इस प्रकार की पाएंगे कि भाई जरूरी जरूरी काम तो होते ही रहते हैं तो कुछ समय भगवत भजन के लिए भी तो चाहिए ठीक तो है भाई जरूरी जरूरी काम कर लो और उसमें से कुछ समय निकले अथवा जोर डाल करके कोशिश करके निकालो तो भजन भी करना चाहिए तो भजन भी करना चाहिए ये भजन सेकेंडरी चीज हो गई। अगर नहीं हो सके तो कोई चिंता की बात नहीं अब क्या करें? भजन करना तो चाहते ही हैं, लेकिन जरूरी काम से ऐसी ही नहीं मिलती है तो भजन कैसे करें तो मैं अपने मन के भीतर भीतर समझती हूँ समझाती हूँ अपने को जब किसी साधक के मुंह से एक ही बात सुनती हूँ तो मैं अपने ऐसी पूछती हूँ कि अच्छा भाई अब इस बात का फैसला करो कौन सा बात कौन सा फैसला करें तो जरूरी जरूरी काम से फुर्सत ही मिलती है कि गैर जरूरी काम में लगा जाए तो भजन गैर जरूरी हो गया ना ये वो कितना बड़ा धोखा है बताओ जो ईश्वर विश्वासी साधक का जीवन है उस प्रेम के लिए भीतर से हम सब लोग बड़े हैं कि ईश्वरीय प्रेम ऐसा अलौकिक तत्व है अविनाशी तत्व है इतना घना आकर्षण है उसमें इतनी मधुरता है उसमें जन्म जन्मांतर का पाला हुआ अहम भाव साधक का अपना आपा वो उसमें सरस हो जाए डूब जाए आनंदित हो जाए और संपूर्ण अहम जो है वो गल करके प्रेम के धातु में परिवर्तित हो जाए उसका आस्वादन जिन भागी भगवत अनुरागी संतों भक्तों ने किया वे तो जितना उनको अच्छा लगा मीठा लगा मधुर लगा उतना तो वे कह ही नहीं सके क्योंकि कर सकने की बात वो होती नहीं है फिर भी जितना उन लोगों ने कहा हम लोग सुन सुन करके भीतर भीतर लज जाते रहते हैं हे प्रभु वह वह चमत्कार पूर्ण प्रेम का रस आप अपना कब हमको दी दीजिएगा वो कब मुझे मिलेगा वो कौन सी शुभ घड़ी होगी कि हम भगवत चरणों के अनुरागी बनेंगे ऐसा भीतर भीतर हम लोग उसके लिए लड़काते रहते हैं तरसते रहते हैं सोचते रहते हैं ये दशा हमारी आपकी अपनी है कि नहीं है एक है तो वही जब अपने जीवन का लक्ष्य है के लिए हम लोगो ने कदम उठाया है तो उसमें सजीवता आनी चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए और चाहिए तो उसमें पत्थर किसने खड़ा किया क्या संसार ने खड़ा किया संसार की सामर्थ्य है कि भक्त को भगवान से प्रेम स्वरूप होकर मिलने में कोई बाधा पहुंचा दे संसार की सामर्थ्य नहीं है तो क्या सृष्टि के मालिक ने खड़ा किया है जी नहीं वो भी खड़ा नहीं कर सकते वो तो सब हमारी बाधाओं को हटाते रहते हैं अगर किसी सुंदर खिलौने में कोई बच्चा उलझ गया हो तो दूध पिलाने के समय कि अब तो वो भूखा हो गया होगा अब तो उसको खेलने में से निकाल करके दूध पिलाना चाहिए तो माँ आकर के क्या करती है कि उसके सामने से वो सब खिलौने जल्दी जल्दी छिपा देती है हटा दो हटा दो खिलौने हटा दो उधर से उसका मन हटे तो वो माँ के पास आवे जी? तो सृष्टि के मालिक लेके हम लोगों के सामने बाधाएं खड़ी नहीं कर सकते वो तो हमारी बाधाओं को हटाने का ही इंतजाम करते रहते हैं सब समय और ऐसा मत सोचना कि जो साकार उपासक अथवा निराकार उपासक हो करके उन परम कृपालु से कृपा की भिक्षा मांगेगा उसी के साथ ऐसा करेंगे ये बात नहीं है मानव सेवा संघ की प्रणाली में उस अनंत तत्व के लिए उनके लिए विश्वास पथ के साधक और विचार पथ के साधक समान रूप से प्रिय है तो विचारकों के सामने भी आने वाली बाधाओं को वे अनंत परमात्मा हटाते ही रहते हैं। तो संसार पत्थर खड़ा कर नहीं सकता परमात्मा करना चाहते नहीं है उनका ये उद्देश्य ही नहीं है वे तो दूर दूर से अपने प्रेम का संदेशा देकर प्रेम रस का छीटा दे दे कर हमारी ज्वाला को शांत करते रहते हैं और मेरे पास अब अनंत रथ सागर है मेरे बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे कहाँ फिर रहे हो कहाँ भटक रहे हो तो वे तो हमको अपने पास बुलाना ही चाहते हैं हमारी अतृप्ति को शांत ही करना पसंद करते हैं हमारे भीतर अपना ही दिया हुआ प्रेम हमारे द्वारा अर्पित किए जाने पर उसको लेने में वे बड़ी कृतज्ञता मानते हैं दो उदाहरण मुझे याद आ गए अब की चर्चा वहां छोड़ दे रही हूं स्वामी जी महाराज के मुख से मैंने सुना था मुझको बहुत ही अच्छा लगता है रामावतार में जनकपुर में विवाह का उत्सव पूरा हो चुका था उसके बाद भी बारात कुछ दिन रह गई थी जनक महाराज विदाई नहीं करते थे और वहां के जन बताते हैं कि उसके बाद एक एक पर्व त्योहार आता गया और जनकपुर के महल में पहुनाई करने वाली विशुद्ध प्रेम जिसमें किसी भी प्रकार की कोई ममता सामने का ले नहीं था ऐसे प्रेम देने वाली श्री किशोरी जी की कह सारी सखियां थी और बहने थीं तेरह बहनें एक साथ जन्मी थी किशोर जी की सेवा करने के लिए उनकी अपनी खास शक्तियां आई थी तो खूब प्रेम पूर्वक ही होती जा रही है रोका जा रहा है होते होते फिर आखिर चलने की तैयारी होने ही लगी विदाई की बात होने लगी तो बहुत अधीर हो कर के कह रही है कि आपको देखे बिना तो हमसे रहा ही नहीं जाता है हे लालम आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे उनको तो मालूम है मर्यादा पुरुषोत्तम है दो चार ब्याह तो हो ही नहीं सकती दो चार स्त्रियां तो हो ही नहीं सकती है तो सोच सब कोई बात उनके दिल में नहीं थी फिर भी उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगी अपनी किशोरी जी के साथ ही जाएंगी और आप दोनों की सेवा में ही जिंदगी बिताएंगी महल में बात हमारा नहीं होगा लेकिन महल के पास फूस की झोपड़ी बनाएंगी और जुगल जोड़ी के दर्शन का उनको भी रिझाने का उनकी सेवा का आनंद लेंगी तो कहने को तो वो थोड़ा ही कह सकी ज्यादा कह नहीं सकी फिर भी जो प्रेम भाव के पारखी हैं, सबसे बड़े प्रेमी हैं। उन्होंने जान लिया और बातचीत करते करते मधुर मधुर कोमल वचनों से भक्त जनों के हृदय को भरते हुए उन्होंने कहा सखियो मैं सदा से ही आपका हूं और आप ही का आपने जो किया वो तो किसी ने नहीं किया ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है यही वाक्य अवतार में भी मिलता है वहां भी त्यागमय प्रेम प्रारम्भ में आपने सुना प्रारंभ में आपने सुना कि जब उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आई नहीं आना चाहिए था रात्रि के समय अकेले नहीं आना चाहिए था तो कहती है कि हे प्यारे आपको आचार्य बनाने हम नहीं आई हैं, आपसे उपदेश लेने हम नहीं आई हैं, हम तो इसलिए आई हैं कि आपको प्रसन्नता होगी तो प्रिय को प्रसन्नता होगी इस पवित्रता का प्रेम और जब वे कहते हैं कि चली जाओ घर अपने अपने घर चली जाओ तो कहती है कि जहां भेज रहे हो वहां से हमारा तिरण के समान भी संबंध नहीं है तिरण के बराबर भी संबंध नहीं है क्या हो गया तो संसार से भी बिल्कुल संबंध नहीं है कुछ नाता उधर नहीं है उधर से कुछ चाहिए ही नहीं और तुमसे भी कुछ चाहिए नहीं तुमसे मुक्ति मांगने नहीं आई है उपदेश लेने नहीं आई है आचार्य बनाने नहीं आई है उनको इन सब बातों का कुछ भी ख्याल नहीं है क्या करने आई है तो हे प्यारे हमें देखकर कर तुम्हें प्रसन्नता होगी इसीलिए हम आई हैं। ऐसा निष्प्रिय प्रेम जिसमें अपना कुछ संकल्प ही नहीं है अपने पर अपना अधिकार ही नहीं है यहाँ तक कि जब वे किसी भी प्रकार से मान ही नहीं रहे हैं तब तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं तुम्हारे गिरह की ज्वाला में यह तन भस्म हो जाएगा तो हे प्यारे उस भस्मी के ऊपर से होकर एक बार निकल जाना सुन करके मुग्ध हो गए सराहना करने लगे वहाँ भी मैंने सुना है कहते हैं तुम जो की हो सो कौन की हो गो कुमारी हे सखियो तुमने जो किया तो किसी ने क्या अर्थ है उन्हीं का बनाया हुआ खिलौना उनके हाथ के खिलौने ही हैं, और उन्होंने अपना ही प्रेम रस दे करके हम लोगों को सरक बनाया अपने ही अनंत माधुर्य के गुण से हमें अपनी ओर आकर्षित किया मैं तो ऐसा ही मानती हूँ स्वभाव से जो लोग भक्ति भाव से भरे होते हैं उनकी तो चरण झूली में मस्तक पर चढ़ाती हूँ लेकिन अपना हाल कैसा तो अपना हाल जो मैंने देखा तो स्वामी जी महाराज के निवेदन करने लग गई पाथे में कहीं कहीं आया है तो मैं कहने लग गई कि स्वामी जी महाराज इस जगत में इस भौतिकता के चकमक में भूला हुआ और उनको याद कर सके लिए तो संभव नहीं लगता है ये तो मेरी दुर्दशा देखकर ये उधर ही करुणा द्रवित हुई है उन्हीं को मेरा दुख सताने लगा है उनको मेरी सुध लेने की सूझी है तो मुझे उनकी याद आई अद्भुत बात मैं क्या बताऊ मुझको मनुष्य के जीवन का इतना बड़ा चमत्कार मालूम होता है इतना बड़ा चमत्कार मालूम होता है कि अगर इसका उद्घाटन इस जीवन में नहीं हुआ तो मनुष्य होने का लाभ ही क्या पाया हम लोगों ने एक कर एक विदेश का चिंतनकार व्यक्ति उसने एक निबंध लिखा था दो तो दिन हो गए अब तो तो उसमें ये लिखा था कि भारतीय दर्शन जो है वो तो समझ में आता है अलख अगोचर अविनाशी नित्य तत्व एक ही अव्यक्त तत्व और वही अनेक रूपों में अपना विस्तार करता है और समेत है वही सर्व उत्पत्ति का आधार है वही सर्व प्रतीति का प्रकाशक है इत्यादि इत्यादि अब उसकी भाषा में नहीं बोल रही हूँ वे लोग तो इंटेलेक्ट से लेकर ही आरंभ करते हैं ये जो इंटेलिजेंस का विवेचन करने की जो शक्ति है मनुष्य की वही से वे अपना दर्शन आरंभ करते हैं इसलिए उसकी तो चर्चा मैं नहीं कर रही हूँ लेकिन उसकी बात बता रही हूँ आपको कि उसने लिखा कि ये सब कुछ तो समझ में आ जाता है भारतीय दर्शन में जो नित्य तत्व का विवेचन है वो तो समझ में आ जाता है लेकिन पता नहीं चलता है की भारतवासी साधक जन कौन सा टेक्निक जानते हैं कि वह अलग अगोचर अव्यक्त नित्य तत्व एक अकेला ऐसा वो है जो तो दो हाथ वाला दो पांव वाला बनकर नन्हा सा छोटा सा बनकर उनके सामने आ जाता है और न जाने भारतीय भक्त कौन सा टेक्निक जानते हैं कि उनके इशारे पर वो नाचता है खाता है बोलता है बैठता है और, और जरा जरा सी बात के लिए उनके आगे याचक बनता है ये टेक्निक हम लोगो की समझ में नहीं आता स्वामी जी महाराज को मैंने पढ़ के सुनाया सुनिए एक वेस्टर्न फिलोसफर सिंगर ने ऐसे ऐसे लिखा है तो हंसने लगे कहने लगी बेटा ये टेक्निक है ही नहीं है कोई जानेगा कैसे ये बात किसी मेथड से नहीं होती है किसी टेक्निक से नहीं होती है ये तो वो प्रेम के दीवाने जानते हैं जो लोक और परलोक को उस परम प्रेमास के चरणों आरोप नौ कर देते है महाराज ये संसार का कुछ भी हमको नहीं चाहिए और है सरकार ये मुक्ति भी हमको नहीं चाहिए ये मुक्ति और भुक्ति भोग और मोक्ष सब कुछ तुम्हारे चरणों पर समर्पित है ऐसे जो जो परम स्वाधीन था के आनंद को भी उस स्वाधीन पर लुटा करके और उसके पराधीन हो जाते हैं और कहते हैं कि है प्यारे तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो इस इस तुच्छ जीवन का तुम्हें जो उपयोग अच्छा लगे सो करो तुम्हें जिसमें आनंद आवे सो करो ऐसे जो तो भक्त होते हैं उन भक्तों के आगे भगवान स्वयं ही कृतज्ञ हो जाते हैं तो अपनी ओर से प्यार देते हैं और भक्त जब उस प्यार को परमात्मा के अर्पित करता है तो खूब उत्साह उस से उसको लेते हैं और ले करके उसी भक्त के आगे कृतज्ञ हो जाते हैं कि तुमने जो किया तो किसी ने नहीं किया क्या महिमा है क्या विशेषता है कितनी बड़ी बात है और जब अपने हृदय की संकीर्णता से मुझे बड़ा ही कष्ट होता हाय मेरे पास कुछ है ही नहीं है ऐसे परम सुंदर परम मधुर परम उदार को मैंने अपना उपास्य बनाया तो उनको देने के लायक तो यहाँ कुछ है ही नहीं है क्या करूँ मैं तो बड़ा भीतर भीतर दुख होता स्वामी जी महाराज को मैं सुनाया करती तो कहते कि भाई चिंता क्यों करती हो चिंता मत करो अरे भक्त के पास कितना है कि उस विश्वभर को देगा उनके यहाँ कुछ कमी है क्या कोई कोना उनका खाली है क्या कि तुम्हारे देने से भरेगा ऐसा नहीं है ऐसा है भक्त की ओर से तो भाव बहुत ही छीण और दुर्बल जाता है लेकिन उनसे जब जुटा दो ये ये अपना पुरसार्थ है उनसे जब जुटा दो अपने हृदय के भाव को तो वहां तो अथाह है प्रेम का उनसे जुटा देने के बाद वो तुम्हारी तरफ से गया हुआ बहुत ही दुर्बल बहुत ही चीण जो प्रेम का भाव था तो उस अथाह सागर से जुट करके बहुत हो जाता है विशाल हो जाता है और जब उनकी हैसियत से उनकी ओर से वह प्रेम का भाव विस्तृत होकर लहराता हुआ आता है भक्त के हृदय को भरता है तब वो जीवन रसमय बनता है फिर उस रसमय जीवन से उन रस स्वरूप को आनंद आता है तो सच्ची बात तो यही है कि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है भूल अपनी इतनी हो गई कि उस पवित्र प्रेम की प्यास को ढक कर के मैंने रख दिया और जगत की तृष्णा को प्रश्रय देकर सुख भोगने के द्वारा जीवन को बर्बाद किया अब संत कृपा से भगवत कृपा से जीवन के मंगलमय विधान से इसमें इस सुधार हो गया भाई जीवन का जो रस स्रोत है वो कृष्णा की अग्नि में डाल करके जलाओ मत समझ में आता है जी अपने को ऊपर ऊपर से प्रभु का नाम ले लेकर गीत गा गा करके अपने को रिझाओ मत क्या करो तो इस रस स्रोत को जलने से बचाओ और फिर इसे कहा लगाओ तो इसको उसमें लगा दो कि जो प्रेम रस का अथा सागर है उसके बाद फिर कुछ करना शेष नहीं रहता उस रसमय की रस की मधुरता से जन्म जनमान करके विकार भूल जाते हैं सब जाती है, और क्या क्या हो जाता है सो तो पीछे चल के साधक के ध्यान में भी नहीं आता है कि क्या क्या हो गया और उसकी उसको परवाह भी नहीं रहती है और और ऐसा ऐसा भरने वाला है भीतर बाहर सब तरफ से कि फिर उसमें सीमित अहम भाव की सीमा का पता भी नहीं चलता है तो यह बड़ा भारी चमत्कार है मनुष्य के जीवन का और उसकी और अधिक विशेषता और अधिक विशेषता मैंने ये देखी जहाँ ज्ञान पंथ और भक्ति पंथ दोनों बिल्कुल एक दिखाई देते हैं मुझे वो क्या है कि दार्शनिक सत्य पर हम लोगों ने ये माना था कि कि वह एक ही अव्यक्त नित्य तत्व जो है अलग अगोचर अनंत उसी ने अपने को इस व्यक्त जगत में प्रकट किया है तो व्यक्त हो गया स्थूल हो गया साकार बन गया तो सीमा हो गई उसकी किसकी सीमा हो गई उस अनंत तत्व की सीमा नहीं हो गई, उसने जो स्थूल साकार बना दिया उस आकृति की उस स्थलता की सीमा हो गई, उस आकार की सीमा हो गई, उस उत्पत्ति का अंत अनिवार्य हो गया यह तो दार्शनिक सत्य है और आर्थिकता का सत्य क्या है कि आपने जब उस अलख अगोचर अनंत रस स्वरूप ऐसी इस इस जीवन का रस स्रोत जोड़ दिया और उसके साथ मिलकर जब उसकी विभूतिया आपके भक्तिपूर्ण जीवन में भरने लग गई तो एक बड़ा चमत्कार हो गया क्या चमत्कार हो गया कि उसी में से निकल निकलकर कर ये सब स्थूल छोटा छोटा और सीमित आकार जो बना था जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान की दृष्टि से भौतिक अणु परमाणु के नाम से संबोधित करते हैं और जानते हैं ये भी बदलते बदलते प्रेम के प्रभाव से अपने उस अलौकिक अविनाशी प्रेम सत्व में ही विलीन हो गया और आप विचित्र राज्य है दार्शनिक दृष्टिकोण से भी और आस्थिकता की दृष्टि से भी दोनों में इतनी अधिक एकता दिखाई देती है मुझे जहाँ जा करके पंथों का भेद खत्म हो जाता है आपने सुना ही होगा ऐतिहासिक सत्य है जी का भौतिक तत्व किसी ने पाया नहीं उनके उनके प्रेमय होने के बाद शरीर ये ये भौतिक शरीरों के अणु परमाणु भी भगवत भक्तों का भक्ति के प्रभाव से उस अलौकिक तत्व में विलीन हो जाते हैं आपने इस ऐतिहासिक घटना को सुनाया कि नहीं सुनाया जी, सुना है बड़ा आनंद आता है मुझे भक्ति और ज्ञान की ऐसी एकता दिखाई देती है मजा आ जाता है कई कई घटनाए ऐसी एक नहीं और अब जब वीतराग संतों के जीवन का चमत्कार देखती सुनती हूँ मैं और भक्तों के दूर से हमारी हमारी स्कूल दृष्टि से दिखाई देने वाली एक आकृति दिखाई देती है तो हम ऐसा समझते हैं कि हम उसके पास बैठ रहे हैं तो ऐसा चमत्कार हो रहा है तो ऐसा जो अपने को लगता है बड़ा आकर्षण लगता है बड़ी शांति लगती है एकदम से जैसे कि भ्रम के बादल फटने जैसे लगते हैं केवल बैठने से बातचीत करने की कोई खास बात नहीं है बातचीत हो गई तो अच्छी बात है नहीं हुई तो केवल बैठो तो अहम शून्य व्यक्तित्व जो होता है चाहे ज्ञान पंथ के संत हो वीतराग पुरुष हो आत्मे नित्य तत्व से अभिन्न हो अथवा प्रेम पंथ के संत हो भक्त हो तो उनके अहम शून्य और प्रेम का प्रकाश ऐसा विदू होकर फैलता रहता है कि कोई रिसेप्टिविटी लेकर के जाके वहाँ बैठे ज्ञान के प्रकाश से भ्रम का नाश इसकी ग्राहकता लेकर के कोई साधक जाकर बैठे अथवा प्रभु प्रेम की प्यास भीतर में लेकर जाकर कोई बैठे तो ऐसे ही बिना प्रयास के ही भरने लग जाता है ऐसा होता मैंने ऐसा पाया है बरेली में एक आनंद आश्रम है वहाँ सत्संग के लिए वहाँ के प्रेमी बुलाया करते थे मैं पहले बराबर जाती थी प्रति वर्ष जाती थी अब मैं तो वहाँ एक वृद्ध संत आश्रम में रहते थे मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ उनको कोई परिचय नहीं लेकिन सत्संग के प्रेमी थे स्वामी जी महाराज को वे जानते होंगे तो बच्चे की तरह खूब प्यार करते वृद्ध शरीर था और बैठाते और कि बोलो सुनाओ और मैं अपने धुन में अपने ढंग से सुनाती चली जाती तो कितनी बार का मेरा अनुभव है कि उनके उनके उनकी में अलग बैठे होते हमको बैठा देते मैं बोलती जा रही हूँ बोलती जा रही बोलती जा रही हूँ तो बौद्धिक स्तर पर अलौकिक और देहा जीवन की चर्चा करना एक बात है सोच समझ के और बोलते ही बोलते समय शरीर से ऐसा जैसे की सब लगाव ही छूटता जा रहा है और, और थोड़ी देर के बाद ध्यान में आता तो भीतर भीतर संकोच हो जाता मैं सोची की क्या जाएंगे मैं क्या क्या बोल गई उनको तो कुछ पता ही नहीं लगा ऐसा हो जाता एक बार कर देखा है मैंने अपने महाराज जी के पास भी बैठ कर देखा है और भक्तजन के पास बैठ कर देखा है ऐसा वो व्यापक हो जाता है कब जब वे संत शरीरों के भाग को पार कर जाते हैं जब देह धर्म उनका छूट जाता है जब अलौकिक तत्व से उनका डायरेक्ट कनेक्शन अपने अनुभव में आ जाता है तो उनके भीतर अहम नहीं रहता महर्षि रमन जी का भी ऐसा ही था जाकर के कोई दुख सुनावे और उनसे जवाब मांगे तो बहुत ही सरलता से अपने देहातीत आनंद की मस्ती में मस्त आँखों पर बाहर जगत के दृश्यों की कोई प्रतिभाया नहीं पड़ती थी उनके कुछ इम्प्रेशन बदलता नहीं था बस ऐसी मस्ती में है कहाँ आँखें हैं, कहाँ वो है और उनसे कहा जाए की महाराज ये दुखिया दुख सुना रहा है इसको कुछ कह दीजिए तो बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए कर देते भाई तुमने सुना दिया जिसको सुनने वाले जिसको सुनना है उसने सुन लिया जो करना होगा तो करेगा महर्षि कुछ नहीं जानता है महर्षि कुछ नहीं जानता है अब महर्षि शब्द से अपने को संबोधित करने का अभिमान उनका नहीं था जैसे हम लोगों का नाम पड़ा हुआ है वैसे उनका भी नाम पड़ा था उसी नाम से सब लोग पहचानते थे इसलिए उस नाम का उच्चारण करते थे और उसी आनंद में अपने खो गए तो ऐसा सचमुच जो तत्वनिष्ठ सचमुच जो भगवत पारायण संत भक्त हो जाते हैं उनका जीवन हम सभी साधकों के लिए बड़ा उपयोगी होता है अब तो मैं ऐसा कहती हूँ कि अगर सत्य की अभिव्यक्ति का यह समस्कार नहीं हुआ अगर प्रेम रस के प्रवाह में इस मधुरता ने जीवन को भरपूर नहीं किया तो मरणशील शरीर को लेकर परिवर्तनशील जगत में रहते हुए अगर इसके द्वारा उस अनंत तत्व के प्रकाशन का आनंद अपने को नहीं आया उस प्रेम स्वरूप को प्रेम प्रदान करने का श्रेय आपने नहीं लिया, तो जीवन धारण करके क्या किया कितनी बड़ी बात है इस दोस्तों को सही प्रेम स्वरूप को प्रेम प्रदान करने का श्रेय उन्होंने आपको दिया है और किसी को नहीं दिया सृष्टि तो बहुत लंबी तोड़ है और किसी को नहीं दिया आप ही को तो दिया यह श्रेय आपने नहीं लिया और उनके मुख से एक बार सुन नहीं लिया तुम जो की हो तो, तो, जी जी जी जी तो क्या किया जी के क्या किया हम लोगों ने जन्म लेके क्या किया वक्ता बनके क्या किया श्रोता बनके और शांत हो जाओ